सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज नाटिका हम आपको सुनवा रहे हैं शरारत लेखक सलाम बिन रजाक निर्देशक महेश, हुँ? आज की इस दावत के लिए धन्यवाद। <laughs> खाना बड़ा बड़ा मजेदार रहा। <laughs> वाकई यार, ये होटल तो शानदार है। <laughs> इतने बड़े बारे में राजू घटता तो हो गई को मैं भी यहाँ रोज थोड़े आता हूँ अलबतः जब भी आता हूँ यहाँ मुझे खाना अच्छा ही मिलता है ओके okay, सर और सुनो अब पाँच सात मिनट रुककर दो प्याले कॉफी ले आना यस सर हुँ। महेश हुँ। सुना है आजकल तुम्हारी आय बड़ी अच्छी हो गई लोगों का ख्याल है कि तुम खूब रुपया कमा रहे हो आजकल का थोड़ा बहुत रुपया तो है मेरे पास असल में मैं रुपया कमाने की कला से अच्छी तरह वाकिफ हो गया मेरे लिए अब हर काम लाभदायक है सच अरे यार रहते हो इतने रुपए का करते क्या हो खाना पीना और मौज करना <laughs> तुम्हारे पास रुपया नहीं है ना इसलिए रुपये को लेकर तुम इतने उत्सुक हो रुपये को को बेकार का महत्व देते हो, हो वरना रुपया रुपया रुपया तो ऐसी चीज़ है कि कोई कोई इसे मुफ्त मुफ्त मुफ्त में में भी लेना लेना पसंद पसंद नहीं नहीं करेगा। यार बात करते करता। कहता हूं। तुमने कभी किसी ही दे डालने की कोशिश की है? मैं इस तरह फालतू पैसे नहीं उड़ाता रुपया क्यों कोई पचास एक रुपए जाओ किसी को चालीस पचास रुपए यूं ही देने की कोशिश करो देखो कोई नहीं लेगा म, म, मैं मैं नहीं मानता और फिर मैं अपने रुपए क्यों दू तुम दो <laughs> अच्छा चलो यूं ही सही आ, ये देखो ये आ, कितने नोट है ये हैं पाँच दस दस के पाँच आ, ये लो ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तू इन्हें लेना पसंद करोगे अरे मैं मैं मैं हरगिज नहीं मैं मेरी बात और है भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ जब दोस्त लेने से इनकार कर रहा है तो दूसरा कौन लेगा भाई मैं इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार अब मैं तुम्हारे रुपए कर ले सकता हूँ मगर कोई दूसरा आदमी ये रुपये आसानी से स्वीकार कर सकता नामुमकिन क्या बात करते हो यारेस्टोरा में बैठा हुआ कोई भी आदमी इन रुपयों को खुशी ऐसी स्वीकार कर सकता है अच्छी बात है तुम ये नोट मुझे दो मैं इन्हें चुटकियों में किसी को देकर आता हूँ अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो अवश्य करो मगर मुझे विश्वास है कि तुम इन्हें दोबारा मेरे ही पास लाओगे ए, लाओ नोट तो मुझे दो वो देखो वो खिड़की के पास जो बूढ़ा बैठा है ना मैं उसे ये नोट देने जा रहा हूँ अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं खाली हाथ लौटूंगा जाओ कोशिश करो अरे देख <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> अंकल yes? ये मेरे पास पचास रूपए के नोट हैं सो व्हाट मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्या आप इन्हें लेने का कष्ट करेंगे क्या कहा मेरा मतलब है ये पचास रूपए मैं आपको देना चाहता हूँ आप इन्हें लेना पसंद करेंगे आप पचास रूपए मुझे देना चाहते हैं जी <laughs> बैठ जाइए बैठ जाइए मिस्टर शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है नहीं, नहीं अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं सचमुच ये पचास रुपए आपको देना चाहता हूँ आप किसी नाटक कंपनी में तो काम नहीं करते आ, क्यों? विचित्र बातें केवल नाटकों में ही संभव होती हैं देखिए हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। जी मेरी समझ में नहीं आता मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता आप भी कैसी बात कर रहे हैं अंकल मैं ठीक कह रहा हूँ शायद आप मुझे नहीं जानते मैं एक मोटर कंपनी का मालिक हूँ कहीं आप पचास रुपए में कोई कार खरीदने का इरादा तो नहीं रखते आ, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप बात ही मजाक की कर रहे हैं साहब आखिर आप मुझे अकार रुपए क्यों देना चाहते हैं आप इसके बदले में मुझसे प्रश्न अपेक्षा तो रखते हो देखिए मैं सचमुच कुछ नहीं चाहता ठीक है आप इस समय कुछ ना चाहते हो मगर आप बाद में कोई फरमाइश जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं मैं मैं आपसे कुछ नहीं चाहता बस ये आपको देना चाहता रुपया <laughs> दिलचस्प मालूम होते हैं आप मगर श्रीमान जी रुपया स्वीकार करने से पहले मैं कारण अवश्य जानना चाहूंगा आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए मैं किसी दूसरी जगह कोशिश करूंगा बेचारा जाऊ <laughs> <laughs> हेलो हेलो कैसे हैं आप कैसा अच्छा देखिए मैं आप इन नोटों को लेना पसंद करेंगे नोटों हाँ ये पचास रुपए के नोट हैं और मैं इन्हें आपको दे देना चाहता हूँ पचास रुपए के नोट हैं और इन्हें आप मुझे दे देना चाहते हैं मैं आपको नहीं जानता मिस्टर जाइए अपना काम कीजिए किंतु ये मुफ्त के रुपए आपको नहीं चाहिए जी नहीं चाहिए जाइए अगर ज्यादा नशा हो गया तो घर जाकर आराम कीजिए में नहीं हूँ आपको मुफ्त देना चाहता हूँ पुलिस के डर से ने, ने, ने, मेरे सर मरना चाहते हो न ये बात है नहीं बिल्कुल नहीं आदमी हूँ अब इज्जत के साथ यहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाओ मैं एक काम चाहता हूँ आज जमाना आ गया है आदमी को आदमी पर जरा भी विश्वास नहीं रहा ठीक मोटे से पूछना चाहिए शायद मान जाए चेहरे से भी मूर्ख प्रतीत होता है श्रीमान आपका शुभ नाम मेरे नाम से आपको काम वो बात ये है, है की मैं ये पचास रूपए दे दे स्वीकारना पसंद करेंगे क्यों साहब आप क्या राजा हरीश चंद्र के खानदान से है मैं, मैं कोई भी हूँ इससे आपको क्या फर्क पड़ता है अरे वाह फर्को नहीं पड़ता अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये नोट आप खुद ही क्यों नहीं रख लेते मैं मैं मैं ये नोट किसी को दे देना चाहता हूँ यूं ही यूं ही लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता यहाँ तब कहीं जाकर दो वक्त की रोटी मिलती है साहब और आप है कि पचास रुपए किसी को यूं ही दे देना चाहते बिल्कुल यूं ही साहब मुझे तो भरोसा नहीं आ, ब, ब, आपको भरोसा नहीं कमल करते देखिये ये, ये पचास रुपए की नोट है आप इन्हें रख सकते हैं छापा तो रिजर्व बैंक का ही लगता है मगर साहब ये तो बताइए कि ये नोट आपको मिले कहां से? ये मेरे, मेरे ओ, बेटा सुनिए बेटा, बेटा आ, आप वेट वेट वेट क्यों क्यों बुला रहे हैं अरे साहब मैं पुलिस को फोन करना चाहता हूँ पुलिस ये नोट नकली लगते हैं नहीं नहीं है। मिस्टर ये जगह सभ्य लोगों की है यहाँ चार बिल्कुल नहीं चलेगी बेटा कौन कौन कौन कहता है ये नकली है ये बिल्कुल एकदम करेंसी है आप बिल्कुल बैंक से जाके मालूम कीजिए अरे साहब, मुझे बैंक जाने की क्या जरूरत मुझे नहीं चाहिए आपके रुपए और यहां से चले कैसे कैसे लोग चले जाते और सुनो जी। और मेरा खाना लेते जरा पुलिस को फोन कर देना पुलिस जनाब इस होटल में पुलिस नहीं नहीं नहीं छरका ऐसा नहीं हो सकता वैसे अब बुरा ना माने तुम्हें पूछ सकता हूँ कि आखिर बात क्या है बात कुछ भी नहीं है मैं ये पचास रुपए यूं ही किसी को देना चाहता हूँ क्या ये कोई गैर कानूनी बात है कैसे रुपए? ये पचास रुपए सुनो क्या तुम इन्हें लेना पसंद करोगे नहीं सरकार आप मजाक कर रहे हैं नहीं नहीं ये मजाक नहीं मैं तुम्हें सचमुच ये पचास रुपए देना चाहता हूँ नहीं सरकार मैं फिर बच्चों वाला गरीब आदमी हूँ ये नोट नकली मालूम होते हैं कमाल है जरा गौर से देखो बिल्कुल असली करेंसी है <laughs> अगर असली है सरकार तो फिर आप खुद क्यों नहीं रख लेते दूसरों को क्यों दे रहे भाई मैं ने? तो रख सकता हूं, मगर मैं इन्हें किसी को दे देना चाहता हूं। तुम लेना चाहो तो मैं खुशी से दे दूंगा नहीं जनाब मैं भाई किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता शराब रखो इन्हें अपने पास क्या होगा तुमको बिना कष्ट बिना मांगे तुम्हे पचास रुपए मिल रहा है और तुम लेने से इनकार कर रहा हो तुम लेना नहीं चाहते ना तो अपनी पत्नी को दे दो बच्चों को दे दो मगर सरकार कोई गड़बड़ हो गई तो ओ, कैसी गड़बड़ कमाल है रखो इन्हें अपने धन्यवाद सरकार मैंने कहा था ना की मैं गरीब आदमी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ इसके लिए अपने पत्नी के लिए साड़ी खरीदूंगा बच्चों के लिए मिठाई खरीदूंगा खुश हो जाएंगे सरकार सब धन्यवाद <laughs> क्यों बेटा महेश तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया ना मैंने कहा था ना कि नीत हाँ लौटूंगा देख ले खाली हाथ आया हूँ अब चलना चाहिए हाँ चलो चलो, चलो। अरे क्यों क्या हुआ मैंने अभी तक बिला अदा नहीं किया तो अदा कर दो वेटर को बुला था तो मगर मेरे पास बिल देने के लिए पैसे कहाँ हैं सुनो तुमने वेटर को पूरे पचास के पचास दे दिए क्या मैंने तो सारे दे दिए थे उतने रुपए थे, अब क्या होगा क्या होगा फिर? मैं मैं? मैं? बिल कौन देगा? तुम? तुम तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरे नहीं? पास पैसे तो हैं। अरे फिर है, वो, है पर, चलो ना यार नहीं काउंटर पर ही बिल आधा कर देते वेटर। कम प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक आदमी था। था? जानते हो वो कौन था? No, वो कौन नो सर। सुनो, मेरा मित्र है और थोड़ा पागल है पा, पागल हाँ पागल हाँ साहब थोड़ा थोड़ा लगता तो था उसने तुम्हें यू ही पचास रुपए दिए होंगे नहीं, हाँ। दिए हाँ, दिए थे थे। तो सुनो, है, है, वो है, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा हाँ, और हंगामा कर देगा किसी ने यहाँ उसके पचास रूपए चुरा लिए हैं। है, सोचो उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी अरे नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ उन्होंने खुद जबरदस्ती जानता हूँ मैं जानता हूँ इसीलिए तो मैं लौट कर आया हूँ कि किसी मुसीबत में थैंक यू ये नीजिए पचास रुपए तो हाँ। आपके मित्र हैं वो आप अपने हाथों से ही उन्हें लौटा दीजिएगा वरना वो आ गए और उन्होंने मैनेजर साहब से जो मेरी शिकायत कर दी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी मैं बाल बच्चों वाला गरीब उसके यहाँ अच्छा, आने से पहले ही उसे ये रुपए लौटाने होंगे थैंक यू थैंक यू हे भगवान अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा बेचा बेटा <laughs> <नहीं नहीं करूंगा। laughs> <भे जार> <laughs> कितनी आसानी से मूर्ख बन गया कल इसे दस रुपए टिप दूंगा। और राजू राजू को बतलाऊंगा कि देखो मिस्टर आत्मा इजाजत दे तो रुपया कमाना कितना सरल है कितना सरल <laughs> सलाम बिन रज़ाक की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी शरारत निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर